इस सिवा प्रसाद के भगवान के ये अपने यहां के तो शास्त्रों में आया है कि भगवान की भोग लगाए बिना जो नैवेद्य न हो उसको खा ले तो बड़ी बुरी चीज बताया है उसने मल भक्षण कहा भगवान के भोग लगाए बिना कुछ भी खा ले ऐसा यहां तक कहा पद्म पुराण में आया तो इनकी जो रचना है जीव ये निरंतर असर एक है किस वस्तु का तुम्हारे अच्रामित से सिद्ध जो प्रसाद है नई उसका और चीज नहीं खाती इनके लिए और बुरु रस है ही नहीं अमृत ला के दे कोई बड़ी बड़ी बड़ा बढ़िया पकवान ला के दे और कहे कि भगवान का भोग है कि नहीं बोले नहीं तो बोले ले जाओ और जहर ला के दे बोले तो भोग है बोले भोग है तो ला दू कया दू अरे कयादू से कहा हिरन कश्यपो में कि ये प्रहलाद तो मरता नहीं तो बोले महाराज आप चेष्टा करो मारने की कि किसी प्रकार से कोई तो हमसे चेष्टा कर हारे तो तुमको एक काम करना पड़ेगा स्वामी पतिव्रता स्त्री है बोले क्या काम करना पड़ेगा बोले जहर लो और जाके पिला दो और उससे कह दो कि तुम जिसको भगवान मानते हो उसका एक सरनामृत है अब कयालू के मन में तो भाव था नहीं उठाई तो डर गई बिचारी काट गई एक तरफ पति के आगे एक तरफ पुत्र स्नेह कैसे जहर पिलावे चली पर हिम्मत नहीं कि किश्यपु को भी कह दे कि नहीं पिलाऊंगी और ये भी साहस नहीं कि प्रहलाद को पिला दे प्रद ने सुन ली बात प्रहलाद सामने दौड़ आया बोली मां ये भगवान का चरणामृत धीरे हिचकी हाथ दूर हो गए प्रहलाद ने छीन लिया छीन के बोले हरि का चरणामृत है पी गया वो विष अमृत हो गया मीरा की बात भी ऐसी आती है तो वो इनकी रचना श्री ब्रजबास सिंह उनकी रचना निरंतर श्री कृष्ण के अधार्म से शिक्ष प्रसाद का ही सेवन करती है और इनके नासारंध ये नासिका के छेद ये भरे रहते हैं भगवान के श्री अंग सुगंध से, इसके सिवा और कोई चीज इनके नासिका में दूसरी गंध सुघने के लिए इनके इनके नासिका वो इंद्री ज्ञान शून्य है केवल अंग सुगंध सुघती है और इनकी वाग कर्मेंद्री के रूप में वागेंद्री ये निरंतर प्रेमा लाभ करने में रसालाप करने में अथवा श्याम सुंदर के मधुर गुण गान करने में लगे रहती है कहीं रूप गान कहीं शोभा का गान सौंदर्य का ज्ञान गान गुण का गान ज्ञान गान इसी में कई नाम का गान और तो उनके हाथ जो हैं निरंतर लगे रहते हैं एक एकमात्र श्याम सुंदर के सेवोपयोगी वस्तुओं का आहरण करने में बस भगवान श्याम सुंदर के लिए क्या वस्तु प्रिय है उस वो वस्तु बस इकट्ठी की जाए बनाई जाए कभी प्रसाद बना लें कभी चीज लाने कभी कपड़ा सीए कभी कुछ करें कभी कुछ करें हाथ उनके लगे रहें निरंतर सेवा में और कहते हैं कि इनके जो पद जुगल है चरण जुगल ये किशोर जाते हैं निरंतर उसी दिशा में दौड़ते हैं जिधर जाने पर तुम्हारी सेवा संभव हो सके तुम मेरे ऐसी बात है तुम चाहे न मिल हो तुम्हारी सेवा संभव हो जहाँ जाने से बस उसी ओर इनके पाद युगल जो हैं ये दौड़ते हैं इस प्रकार से वृद्धवासियों की एकादश इंद्रिया भगवान श्याम सुंदर तुम में जुड़ी रहती है और वो असमो माधुर्य से अमृत से नित्य निरंतर पूर्ण रहती है इन इंद्रियों का हमारा चार्य अधिष्टात्री देवता तो भाई हम लोग भी महाराज धन्य साक्षात संबंध न सही पर ये संबंध गंध भास तो है संबंध गंध भास, <laughs> भाष पूरा संबंधित ये तो है तो इस लेशा भास से ही हम लोग उस चिन्मय मधुरतम सुधार सका पान करते रहते हैं तुम देवता भी धन्य है हमारी इंद्रियां के धन ताश्य की बात को धन भाग्य स्व जो पति जगत के मन और बुद्ध चित्र अहंकारा चु आदित्य धारा सोल भाजन जो पाना, तब पद कंज अमृत रस जाना छके रहते आ सब सो अग्य कही सको एक एक के अधिपति मानी सवर भय सेवा एक देश चख आदिक कर कर भाग्य किमि वर्ण देवा अहु भाग्य या ते ब्रजवासी जिनके गृह बिचरत अविनाशी मुंशी वृंदावन बिहारी लाल की जय अब आगे के श्लोक में अब ब्रह्मा जी ये कहेंगे कि हमने के इनके चनार बिन्दो को सीधे ही मांग लिया इनकी धूल पड़े इसके युद्ध हम कहाँ हैं तब वो किसी भी गोकुलवासी के चरणों की धूल के, के चाह कहते हुए अपनी वासना प्रकट करेंगे अपनी कामना तद भू रिभा जन्म के मत प्रयाग जब गोकुलिषेकम जब जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंदम पुरंदरं। श्री मदन गोपाल बृंदारण्यपुरंद प्रपव्येहंदीनाग्रहकार वंदे मुकुंदमरिंददलायटाक्षुशंखदशन शिशुगोपेश देव वंदित इंदिरादिदेवन वितना वयमह वसुदेव नवजलधरवरण चंपकोद्भाषीकरणिनाश विस्फुन्मश कनक ऋ दुकूल चारुबल्हचूल कमतिखिल सारम नवमी गोपी कुमार वंशी विभूषितकनीरदाभान जुम्मलाधरो ुसुंदर मुखादरविंदष्णत्मी तत्व न जाने तद भूरी भाग्यम हिजन्म कि तवयाकुले कतम घ्रीरजोभिषेक भगवान् यीविंदस्वरजश्रुतिमृग्यम योष निवासीनात भाक राहते ने विश्व तदपर कुन्यती सदेशावपूत सकुलामेविता यदा से तनय प्राणस्तुत्तेदरागा तत्त्कारा गृह गृह तोह गृगड़ो ये जान प्रपंचं निष्रपंचोबसी भूतले प्रपन्नजलता प्रतितुं प्रभु जान जानूक्त नए प्रभो मनसो वपुसो वाचो वैभवं तव गोचर अं कृष्ण ृक् जगता जगदे तत्वा श्रीकृष्ण विष्णुकु पुष्क जोषदाईन क्षमा निर्जया जज पशुदिवृद्धिकारिणा क्षुतिराक्षा कलमाकम भगवन् नमस्ते पादयो हो त्रिपरिक्रम्यद्वाधीष्ट जगद्दाता स्वधाम प्रत्युप्त ब्रह्मा जी ने भगवान श्याम सुंदर का स्तवन करते करते ये कहा कि कहीं पर भी और किसी प्रकार का भी कोई भी जन्म मुझे मिल जाए तो जहां आपके अथवा आपके इन पार्षदों के चरण सेवा का मुझे अवसर मिले फिर कहा कि ये बल्दवासी लोग जिन ग्यारह इंद्रियों के द्वारा निरंतर आत्मा सेवन करते हैं प्रेम पूर्वक उन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता तो हम लोग हैं ये अहंकार के अधिष्ठाता भगवान शंकर हैं बुद्धि के ब्रह्मा हैं, मन के चंद्रमा हैं। इस प्रकार दिक वायु सूर्य पचेता अश्विनी बन्ही इंद्र उपेंद्र ये सब अधिष्टाचार रूप से के साथ संपर्क कर पाते हैं तो हम लोग भी धन्य हैं ये कहते कहते ब्रह्मा जी के मन में एक भावना का और उदय हुआ बड़ा सुंदर ब्रह्मा जी ने कहा कि इतना अपराधी मैं, इतना दोष करने वाला मैं और मैंने इतनी बड़ी धृष्टता की कि इनकी चरण सेवा प्राप्त हो ऐसा वर मांग लिया या इनके पार्षदों की चरण सेवा सीधी प्राप्त हो जाए ये वर मांग लिया ये तो बड़ी धृष्टता हुई तो कहते हैं कि भाई पशु कीट पतंग किसी भी योनि में आपकी चरण सेवा प्राप्त हो जाए ये जो मैंने कहा ये मेरी बड़ी दृष्टता महाराज मैं तो इन आपके चरणों की बात तो अलग है आपके इन ब्रजवासी भक्तों की चरण सेवा का सीधा अधिकार मिल जाए इसके योग्य नहीं तो अब मेरी फिर आपसे प्रार्थना है भगवान कि आप मुझे इनकी चरण रज प्राप्ति का ही अधिकार दे दें इन आपके ब्रजवासी भक्तों के चरणों की धूल मुझे मिल जाए यह अधिकार दे दें तो बोले तद भूरिभा दिन जन्म कीमत पे लिया यद गोकुले कतमिन्दूभिषेक यज्जीत निखिल भगवान मुकुंभ स्द्यादरग्रुति मृग्य अद्यालोकअन्वयी बड़ा सुंदर अद्यालत अदयीलाका यदरज यूल क श्रृतिमृग्यम सर्वेद तदु्पाधन तरह मृग्यम अन्वेशीय न साक्षा भगवान्े मधुर्य प्रकटन पींद एव भक्तिदत्ताशा मुक्तिदाता यत् जीवनस्वरूपं यजवासीना जीवित जीवन स्वरूप निखिल गृह विद्पुत्रादि सर्वस्व कतमाभिषेक कतम कसाजा चरणूली क्याषेक पादा श्रोन सर्वांग स्नपन यमनि हनुष्यलोक अटव्याव त्रा लोकुले गो गोप गोपीना तसभूम ये किटपतंगा तृण गुणमागी यकी जन्म तत्व भूरी भारम ब्रह्मजन्मनोत कोटिकोटिगुणाधिक सौभाग्यास्पद मन शेष ब्री मन में जो जो ये भगवान के समीपस्थ हुए और जो-जो भगवान के स्तवन की इनके मन में नई नई स्फुरना उत्पन्न हुई त्यों त्यों तो ब्रह्मा जी के बादशाह और भी विशद और भी निर्मल और भी निर्मल पर रूप में और जो भक्तों का वास्तविक आदर्श है उस दैन्य के सौरभ से उस दैन्य की सुगंध से सुगंधित होकर मां व्यक्त होने लगी तो ब्रह्मा जी बोले कि वो मैं महाराज अब समझ गया तुम्हारे साक्षात चरण सेवन का अधिकार प्राप्त करने की या तुम्हारे सेवकों की चरण सेवा का प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त करने की सीढ़ी जो मेरे अभिलाषा थी महाराज वो मेरी धृष्टता थी मैं इसके योग्य नहीं परंतु नाथ मेरे प्राणों का निराशा तो मिटती नहीं और बार बार अपनी धृष्टता अपनी अयोग्यता प्रत्यक्ष होने पर भी मेरा मन मचल जाता है आपके इन सेवकों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए तो ये ब्रह्मा के शरीर से संभव नहीं और मैं ये आपका कोई पार्षद बन जाऊं कोई सेवक बन जाऊं ये मेरा अधिकार है तो केवल ये चाहता हूं कि आप केवल ब्रजवासियों में से जिस किसी भी जिस किसी का भी चरण रजकण चरण धूल कण मुझे प्राप्त होता रहे उनके चरण रज कण से अभिषिक्त मैं होता रहूं ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो कहते हैं कि ये ए, मैं समझता हूं कि ये ब्रह्म जन्म की अपेक्षा करोड़ों करोड़ों गुना अधिक ये सौभाग्य संपद है इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं <coughs> तो मैं यही कहता कि मुझे क्या बनाए यहाँ पर इन ब्रदवासियों की चरण धूल प्राप्त करने के लिए मुझे क्या बनाया जाए ये मेरी कोई शर्त नहीं कीट पतंगण गुल बनाकर मुझे आप ये सौभाग्य दे कि इन ब्रजपुरवासियों की चंद्र धूल कर्ण ये मेरे ऊपर गिरती रहे और इनकी पावन पवित्र पद धूलि से मैं निरंतर अपने सारे अंगों को सिकता पाऊं तो बोले भी क्या है बोले क्या क्या है अनाद काल से श्रुतियां जिनके पद का अन्वेषण ही कर रही हैं खोज रही हैं वे स्वयं भगवान नंदनंदन मुकुंद ये जिन ब्रजवासियों के जीवन का सर्वस्व बन गए हूँ लोग बहुत चीज चाहते हैं माने संसार के विषयी लोग हैं ये तो नरक के कीट की भांति नरक पर ही रहना चाहते हैं। ये तो इससे आगे बढ़ने की कामना नहीं करते भगवान की कृपा को प्राप्त करके भी और भगवत जनों की कृपा का साक्षात करने पर भी इन लोगों के मन में तो इस नरक से आगे बढ़ने की कभी लालसा उत्पन्न ही नहीं होती भगवान के सामने जा करके भी ये मांगते हैं विषय ही जी ने कहा तुलसीदास हरि नाम सुधा तक सख हजीपीत विषय विषय मांगी विषय रूपी जहर को मांग मांग कर पीते तो जगत में प्राय सभी ये देह और देह के संबंधी पदार्थ इंद्रिया को इंद्रियों को तृप्त करने वाले पदार्थ और उनके द्वारा इंद्रियों की तृप्ति इससे आगे बढ़ते ही नहीं तो उन मंद मंदभाग्यों की बात को ब्रह्मा जी कहते हैं हम करते ही नहीं कोई परम भाग्यवान हो जो इस जगत के सारे संबंधों को सारे विषयों को तृणमत परित्याग करके आपके साथ संबंध जोड़ना चाहता है वो भी यदि बहुत ऊंचा उठा हुआ कोई महापुरुष नहीं है तब तो केवल सिद्धि चाहता है